लेसन 34 पेज नंबर 223 मुझे बुखार अब्लिक डर अब्लिक आराम है मोहन को नींद ओब्लिक हंसी अब्लिक छींक अब्लिक खांसी आई मोहन को होश अब्लिक पसीना आया मुझे प्यास ओब्लिक भूख ओब्लिक चोट ओब्लिक गर्मी लगी सुधीर को डर लगा मैं आराम से हूँ मेरा कान दर्द कर रहा है मोहन होश में आ गया अशोक नौकर पर गुस्से में आया अपनी सेना को देखकर प्रेक्षक समूह जोश में आ गए पेज नंबर टू ट्वेंटी फोर जासूस को एक उपाय सूझ गया मुझे यह फूल नहीं भाता सुनीता को सलवार कुर्ता फपता है मुझे हिंदी आती है उस वक्त मुझे मरुदीप दिखाई दिया मुझे यह भूरा थैला पसंद आता है रमेश को यह बात मालूम है मुझे आपकी सब शर्तें स्वीकार हैं मुझे गाने का मजा नहीं आया मुझे उस बात की याद नहीं आती अशोक को नौकर पर गुस्सा है अशोक को नौकर पर गुस्सा आया मुझे गरीबों पर दया आ गई मुझे चॉपस्टिक चलाना आता है मुझे आपका काम ना कर पाने का दुख है मुझे दुख है कि मैं आपका काम नहीं कर पाया सुरेश को याद है कि कल सुजाता यहाँ आई थी पेज नंबर 226। मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी आए मेरी आशा है कि आज बर्फ पड़े मैं आशा करता हूँ कि आज बर्फ पड़े उपाय उम्मीद चौपस्टिक जासूस थैला प्रेक्षक फबना भाना भूरा मरुदीप शर्त समूह सूजना स्वीकारे